पाही पाही राम पाही राम भद्र राम चंद्र सुजत श्रवण सुन आयो हो शरण दीन बंधु दीन ता दाह दोष दुख दारुण दुसहदर हरण जब जग जग जाल व्याकुल काल सब खल भूप भये भूतल भरना तब तब भूमि भार दूरी करी थापे साधु तनुरी करेद लोक सब साखी काहू कीरतिन राखी रावण के बंद लागे अमर मरण ओक दैभक किए लोकपति लोकनाथ राम राज राजयो धर्मचार्य चरण शिला भाल चार रात चर ख्याल हे कृपालु तारन पील सिंधु कृपाल केसी प्रचाह गलान ही गरन हे श्री राम जी हे कल्याण स्वरूप श्री रघुनाथ जी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए आपका श्रीय सुनकर शरण आया हूँ हे दीन बंधो आप दीनता दरिद्रता संताप दोष दारू दुख और असहनीय भय तथा पापों का नाश करने वाले हैं जब जब साधु अर्थात संत और गौब्राह्मण काल और कर्म के वश हो, जगत जाल में फंस कर व्याकुल हुए और सब दुष्ट राजा पृथ्वी पर भार स्वरूप हुए तब तब आपने अवतार शरीर धारण कर दुष्टों का संहार कर पृथ्वी का भार दूर कर दिया और मुनि देवता संत एवं वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना की वेद और संसार दोनों ही इसके साक्षी हैं कि जब रावण ने किसी की भी प्रतिष्ठा नहीं रहने दी और देवतागण उसके कैद खाने में पड़े पड़े मरने लगे तब हे भगवान आप ही ने उस लोकपतियों को इंद्र कुबेर आदि को आश्रय देकर शोक रहित किया और उन्हें फिर से अपने अपने लोगों का स्वामी बनाया और हे राम जी आपके राज्य में धर्म चारों चरणों से युक्त धर्म राज्य हो गया सत्य तप दया और दान विकसित हो उठे हे कृपालो आपने डीला पूर्वक ही अहल्या निषाद जटायु बंदर भील भालू और राक्षसों को तरण तारन कर दिया उन्हें तो तार ही दिया परंतु तो दूसरों को तारने की शक्ति भी उनको दे दी जिस किसी ने उनका संग या अनुकरण किया वह भी तर गया हे गजराज के उद्धारक हे शेल के सागर इस तुलसी पर जो आपकी ओर से कुछ ढील सी दिखाई देती है इससे वह ग्लानी के चाहता है अति कृपा कर इसका भी शीघ्र ही उद्धार कीजिए भले भारत पहचाने जाने साहिब जहां लो जग जुड़े हो तोरे थोरे ही गरम प्रीति न प्रवीन नीतहीन रीत के मलिन माया थीन सब किए कालबू करम दानो दनुज बड़े महामूढ़ मूढ़ चढ़े जीते लोकनाथ नाथ, नाथ बलन भरम रिझ रिझ दिये बर खेज खिज खाले घर आपने निवाजे की न को शरम सेवा सावधान तो सुजान समर्थ साचो सदगुण धाम राम पावन परम सुरुख सुमुख के करस एकरूप तो ही विदित विशेति घट घट के मरम तो न पाल न कृपाल न कंगाल मोसो दया में बसत देव सकल धर्म राम काम तरु छाह चाह मन माह तुलसी बिकल बल कलिकुकु धरम जगत में जहाँ तक मालिक हैं उनको मैंने भली भांति समझा और पहचान लिया है वे थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े में ही गर्म हो उठते हैं न तो वे प्रेम के निभाने में ही चतुर हैं और नित्य ही जानते हैं उनकी चालें सब बुरी है क्योंकि काल कर्म और माया ने उन्हें अपने अधीन कर रखा है हे नाथ अपने बल के भ्रम से बड़े बड़े दैत्य दानों आदि महामूर्ख बनकर सबके सिर पर चढ़ गए थे और उन्होंने लोग पालों को भी जीत लिया था इन लोगों को इनके मालिकों ने देवताओं ने पहले तो इनके तप पर रेझ रेझ कर वर दिए पर पीछे से नाराज हो होकर इनके घरों को स्वाहा करा दिया आपकी प्रार्थना करके अपने सेवकों को बिगाड़ते समय किसी को भी शर्म न आई हे राम जी सावधान सेवकों को तो आप ही भली भात पहचानते हैं क्योंकि आप ही सच्चे समर्थ सद्गुणों के स्थान और परम पवित्र हैं आप सब पर कृपा करने वाले प्रसन्नमुख सदा एक रस और एक रूप हैं आपको घट घट का भेद विशेष रूप से मालूम है हे कृपालो आपके समान शरणागत कंगालों को पालने वाला दूसरा कोई नहीं है और मुझ सरीखा कोई कंगाल नहीं है हे देव सारे धर्मों का निवास दया में ही है अतः मुद्दीन पर दया करके लिए फिर हे नाथ आप तो कल्प वृक्ष हैं इसी कल्प वृक्ष की छाया में रहना चाहता हूँ बलिहारी यह तुलसी कलियुग के कुटिल धर्मों से बड़ा ही व्याकुल हो तो रहा है कृपा कर इसे शीघ्र ही बचाइये तो बार, बार प्रभु ही पुकारि गए तो नौ पैमो को हो तो कहु ठाकुर ठहरू आलसी अभागे मोसे तय कृपाल पाले पोसे राजा मेरे राजा राम अवध सहरू से ये न दिगी न दिनेश गणेश गौरी हित कैन माने विधि हरू न हरू राम नाम ही सो जोग छे ने प्रेम पन सुधासो भरोसो येह दूसरो जहरू समाचार साथ के अनाथ नाथ कााथ ही के हाथ सब चोरऊ पहू काम सुरकाज आरत के काज राज बुझिए रीत प्रीत रावरे सो दरत हो देख को कहरू। कहें बनेंगे कहा बलि जाऊ राम तुलसी तो तुमेरो नरू हे नाथ यदि मुझे कहीं कोई दूसरा स्वामी या आश्रय के लिए स्थान मिल जाता तो मैं बार बार आपको पुकारकर कर अप्रसन्न न करता हे महाराज रामचंद्र जी मुझरीके आलसियों और अभागों को तो आपने ही पाला पोसा है अतय हे कृपालो आप ही मेरे राजा हैं और अयोध्या ही मेरे रहने के लिए शहर है न तो मैंने दिक्पाल, सूर्य गणेश और पार्वती ही की प्रेम पूर्वक सेवा की है और न श्रद्धा सहित ब्रह्मा शिव और विष्णु की उपासना की है मेरा तो योगक्षेम एक राम नाम से ही है राम नाम से ही मुझे तो अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त साधन की रक्षा हुई है उसी से मेरा नेम है उसी से मेरा प्रेम है और उसी में अनन्यता है उसका भरोसा मेरे लिए अमृत के समान है और दूसरे सब साधन विष के समान है थे अनाथों के नाथ मेरे साथी चोर और चौकीदार सब आप ही के हाथों में है इससे उनकी बात और किससे कहूँ आप काम क्रोध लोभ मोह आदि चेरों को भगाकर विवेक वैराग्य रूपी चौकीदारों को सचेत कर देंगे तो मेरा राम नाम प्रेम रूपी धन बच जाएगा हे महाराज जरा विचारिए आपने अपने कामों में देवताओं के कामों में और दिन दुखियों के कामों में क्या कभी देर की है फिर मेरे ही लिए क्यों इतना विलंब हो रहा है आपकी रेती, पतित पावनता शरणागत वसलता आदि सुनकर मुझे आप पर विश्वास और प्रेम हो गया है किंतु कलयुग की अनीति देख कर मैं डरता हूँ कि कहीं वह मुझे आपसे विमुख कर विषयों में न फंसा दे हे रघुनाथ जी मैं आपकी भलिया लेता हूँ मेरे तो आपके इतना कहने से या किसी के द्वारा कहलाने से ही बनेगी तो मेरा है निराश होकर हृदय में मत भबरा। राम रावरो सुभाव गुनसील महिमा प्रभाव हर हनुमान लखन भरत जिनके ही सुथरु राम प्रेम सुरतरुल तर सत सरस सुख फूलत फरत आप मे स्वामी कह सखा सुभाव पति सावधान रहत डरत साहिब सेवक रीत प्रीत परमीत नीति नेम को एक टेक न तरत। सुकसन प्रहलाद कोहारि कह राम की बड़ी निरत बिन न, न जान बोति हारे हाथ समुझ तयान नाथ पगनी भरत छ मत विमत न पुराण मत एक मत नेत ने निगम करत और उनके कहा चले कई बात भले भले राम नाम लिए तुलसी हु से तरत हे राम जी आपके स्वभाव गुण शील की महिमा और प्रभाव को श्री शिव जी हनुमान जी लक्ष्मण जी और भरत जी से ही तत्व से जाना है इसी से उनके हृदय रूपी सुंदर थामले में आपके प्रेम का कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है जिसमें परम सुख रूपी सरस फूल फल फुलते और फलते हैं जो भगवान के गुणशील की महिमा जान लेता है उसका हृदय भगवत प्रेम से ही भर जाता है और जिस हृदय में भगवत प्रेम भरा है उसी में परमानंद निवास करता है आप अपने स्वभाव के वश होकर शिव जी को स्वामी हनुमान जी को मित्र और लक्ष्मण तथा भरत को अपना भाई मानते हैं और वे सब आपको अपना मालिक मानते हैं प्रेम में सदा सावधान रहते हैं और डरा करते हैं कि कहीं प्रेम की अनन्यता और विशुद्धता में कमी ना आ जाए यदि स्वामी और सेवक दोनों इस रीति से प्रेम करते रहे और प्रेम के नीति नियमों को सदा निभाते रहे तो उनके प्रेम की टेक कभी टल नहीं सकती और वह सीमा को पहुंच जाती है सुखदेव सनकारी प्रहलाद और नारद आदि भक्तगण कहते हैं कि परम विरक्त होने से ही श्री जी की महान अनन निविद्ध भक्ति मिलती है भोगों से परम वैराग्य उसी को प्राप्त होता है जो भगवान को तत्व से जान लेता है अतएव परमात्मा के ज्ञान बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती किंतु वह ज्ञान हेनाथ आपके हाथ में है ज्ञान किसी साधन से नहीं होता यह तो भगवत कृपा से प्राप्त होता है इसी बात को समझ कर आपके चरणों पर आकर गिरते हैं सारे साधनों को छोड़कर आपकी शरण में आते हैं छह शास्त्रों के मत भिन्न भिन्न है पुराणों का भी मत एक सा नहीं है और वेद भी नित्य नित्य नृत्य करते रहते हैं फिर औरों के संबंध में तो कहना ही क्या है इस अवस्था में आपकी शरणागति को छोड़कर आपको तत्व से जानने के लिए और उपाय ही क्या है इसीलिए मुझे तो बस एक श्री राम नाम का आश्रय लेना यही बात अच्छी जान पड़ती है और इसी से कल्याण हो सकता है क्योंकि इससे तुलसीदास सरीके भी संसार सागर से तर गए हैं